यात्रा यात्रा रघुनाथ तत्र तत्र रघुनाथकीर्तनम त्र त्रतमस्तकांजि बाष्परिपरिपूर्ण लोचनमति नमतराक्षकम मधुर स्वीते तेज मधुरम मधुरा स्मृतिश बुद्धि प्रबोधय प्रभो मधुबोध शक्तिं विद्यां प्रय्श परम पिभायाम कोमल कूजयन वेणु श्यामलय कुद वेद ब्रह्म भासता हृदय मम ूज तम राम रा मधुरम मधुराक्षर नुह्य कविता शाखा वंदे वाकिलम कल्पतरोर्गल फलं शुक मुखदमृत द्रव संयुत पिबत भागवतम रसमल मुहुर हो रुवि कृणाद सुनीचे नरोरपि सहिष्णुना अमाना मानधन कीर्तनीय सदा हरिश्रीराम जय राम जय जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गोहत्या भारत अखंड हो हर हर महादेव गोविंद जय जय गोपाल जय जय ृ हरि गोविंद जय जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे गो मूर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 राधारम हरे गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल गो जय जय राधम नोविंद जय जय श्रीवृंदवन विहार लाल की जय नमो महादव्य शंभो शिव शिव शिव शिव शिव शिव नाराण नाराण नाराण द्वामौ पुषौ लोके क्षाक्षर चर सर्वाणी भूतास्थोंक्षर उच्य से उत्त पुष्स्तन परुदारी योग लोकश्य विवर्त्य व्ययश्वर यस्मा क्षर्मती तो हम अक्षराद्तम अट्लोक वेदे चथित पुषोत्तम नाराण <laughs> आत्मा का नाम ही परमात्मा हो जाता है परमात्मे त्य उदाहता पुरुष का नाम ही पुरुषोत्तम हो जाता है इस दृष्टि से यहां विचार करना आवश्यक है जब अन्नमयादि कोष को प्रसंगानुसार परोवरीय क्रम से आत्मा कहते हैं प्रत्यगात्मा को उससे विविक्त करने की भावना से परमात्मा कह देते हैं। आपको बैठने में कठिनाई हो कुर्सी ले लीजिए कोई इधर खाली है हा उधर खाली है कोई सज्जन खड़े थे हम समझ गए कि बैठने में कठिनाई तो हमने कहा जब अन्न मय को आत्मा कहेंगे उससे प्रत्येक प्राणमय कोष को आत्मा कहेंगे उससे प्रत्येक मनोमय कोष को आत्मा कहेंगे उससे प्रत्येक विज्ञानमय कोष को आत्मा कहेंगे उससे प्रत्येक आनंदमय कोष को आत्मा कहेंगे इन पंच कोषों से विविक्त और अतीत प्रत्येगात्मा को फिर परमात्मा कहेंगे तो आत्मा का नाम ही प्रसंगानुसार परमात्मा हो जाता है नहीं तो तस्माद हुआ ये तस्माद आत्मा न आकाशा संभूता यहाँ तो आत्मा शब्द का ही प्रयोग है परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं है तो अन्न मयादि कोष की अपेक्षा प्रत्येगात्मा को परमात्मा यहां कहा गया श्री भाष्यकार भगवान का यह दृष्टिकोण है इसी प्रकार पुरुष को ही यहां पर पुरुषोत्तम कहा गया है जब हम क्षर और अक्षर भेद से उपाधि को पुरुष कहेंगे तब उनसे विविप्त प्रत्यगात्मा का नाम ही पुरुषोत्तम हो जाएगा जो पुरुष तत्व है वही प्रसंगानुसार पुरुषोत्तम के रूप में ख्यापित किया जाता है सी प्रकार जो एक प्रथम अद्वैत तत्व है प्रसंगानुसार उसको तुर्य भी कह दिया जाता है कल हमने इस पर प्रकाश डाला तुर्य का अर्थ होता है चतुर्थ तो जागृत स्वप्न सुसुक्ति तीन अवस्था के दृष्टि से इनमें अनुगत और इनसे अतीत जो प्रत्यत्मा है उसी का नाम तुरीय हो जाता है अर्थात चतुर्थ हो जाता है वस्तुतः तो एकम सत विप्रा बहुधा वदंती एकम रूपम बहुधा यह करोती एक द्वितीयम इन श्रुतियों के आधार पर वह एक ही है प्रथम है लेकिन विवक्षा विवक्षावसात प्रसंगानुसार उसे तुरीय या चतुर्थ भी कह देते हैं। जब सुसुप्ति में समाधि का अंतर्भाव नहीं करते तब उसी का नाम तुरियातीत हो जाता है तो एक ही शब्द प्रसंगानुसार किस प्रकार से ख्यापित किया जा सकता है इस पर विचार करने की आवश्यकता है अब नीलकंठ जी के अनुसार आज भावों को व्यक्त करने का भाव है शुक्रोपनिषद का वचन है कार्योपाधियम जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारण तम पूर्ण बोधो वशिष्य थे ये यद्यप अवचन नीलकंठ जी ने उद्धृत नहीं किया है लेकिन उनका भाष्य इसी की व्याख्या है ऐसा समझ में आता है कार्योपाधियम जीव कारणोपाधिक ईश्वर कार्यों कार्योपाधिक चेतन है भगवान ने कहा क्षर सर्वाणी भूतानी तो भूत शब्द का अर्थ जब हम प्राणी लेंगे तब यहां जीव अर्थ करना होगा क्षर पुरुष का अर्थ हो गया जीव भूत का अर्थ हमने कल दो प्रकार से किया पंच भूत और उसके जितने तारतम्य संघात उन सबको भूत कहते हैं भूत भौतिकप प्रपंच दोनों को ही भूत प्रसंगानुसार कहते हैं अब जब हम भूत का अर्थ प्राणी करते हैं तब फिर प्राणी तो हम जीव को कहते हैं तो देहेन्द्रीय प्राणांतकरण की उपाधि से युक्त जो चेतन है उसका नाम प्राणी या भूत हो जाता है तो भूत शब्द का अर्थ प्राणी करके नीलकंठ महोदय ने अर्थ किया क्षरा सर्वानी भूतानी जितने प्राणी हैं, वे क्षर पुरुष हैं अंत में प्राणी की लक्षणा उन्होंने की चित प्रतिबिंब में चिदाभास चित्त प्रतिबिंब छाया तीन शब्दों का प्रयोग पंचदशी कार किया है उपनिषदों में भी तीनों प्रकार के शब्द हैं एक ही तत्व को विवक्षा विवक्षावसात चित्छाया भी कहते हैं चित्त प्रतिबिंब भी कहते हैं चिदाभास भी कहते हैं क्योंकि मूल में बिंब ही है उसको तीन रूप से व्यावहारिक धरातल पर ख्यापित करते हैं अवान्तर भेद होने पर भी मूल में बिंब ही है लेकिन कहीं चित छाया कहते हैं कहीं चित प्रतिबिंब कहते हैं कहीं चिदाभास कहते हैं। चिदाभास शब्द अर्थ को प्रकट करने के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जब हम कहते हैं धर्माभास, तो उसका अर्थ क्या होता है धर्म स रेखा पर लक्षित हो धर्म के लक्षण से रहित हो जब कहते हैं तो उसका अर्थ है चित्त पर लक्षित हो चित्त के लक्षण से रहित हो चिदाभास शब्द बहुत मार्मिक है चित प्रतिबिंब को लेकर मिथ्यात्व के दृष्टि सहसा नहीं बन सकती चित छाया को लेकर मिथ्यात्व बुद्धि सुगमता पूर्वक बन सकती है लेकिन अनमित अर्थ की दृष्टि से चिदाभास शब्द बहुत महत्वपूर्ण है माया भासीन जीवे सब करो तीर्थ नृसिहता अपनी उपनिषद में आभास शब्द का प्रयोग भी है तो यहाँ पर चित प्रतिबिंब कोई भूत का प्राणी का जीव का नीलकंठ महोदय ने कार्योपाधि जीवा कारिकोटि के जो पदार्थ हैं यह स्थूल शरीर कारिकोटि का पदार्थ वेदांत प्रस्थान के अनुसार कर्मेंद्रीय ज्ञानेन्द्रिय अंतकरण प्राणों से संपन्न जो सूक्ष्म शरीर है जिसे लिंग शरीर कहते हैं वो भी कार्य कोटिका है ऐसी स्थिति में कार्योपाधि अयम जीव की दृष्टि से भूत शब्द की लक्षणा हो गई चिदाभास में या चित प्रतिबिंब में उसी को जीव मानकर क्षर पुरुष का अर्थ हो गया जीवात्मा या जीव नीलकंठ महोदय के दृष्टि से अब श्रीधर स्वामी ने जो अक्षर को जीव कहा है उसकी चर्चा कल कर पाएंगे नीलकंठ जी की दृष्टि में वो तो अक्षर पुरुष ही से दो जाता है जीव क्योंकि क्षर सर्वाणी भूतानि सर्वभूत अर्थात सर्वप्राणी सर्वभूत हृदय जब हम कहते हैं यहाँ भी भूत शब्द का अर्थ प्राणी होता है प्राणी के लक्षणा चित प्रतिबिंब में की गई तो चिदाभास चित्त प्रतिबिंब या चित छाया रूप जीव तो यहाँ जीव का मिथ्या तो सिद्ध होता है जीव संज्ञा मिथ्या हो जाती है क्योंकि उसे उपाधि जो सुलभ है वो कारी की सामग्री है इन दिन पहले संज्ञा पर हमने बल लिया था आजकल के वेदांती संज्ञा समझते ही नहीं उस पर बल ही नहीं देते मिट्टी मिथ्या नहीं है दृष्टांत में मिट्टी की कारण संज्ञा मिथ्या सीखी ध्वस्त जब हम कहते हैं तो व्यक्ति का विलोप हो गया मर गया ऐसा नहीं उसकी सिखी संज्ञा विलुप्त हो गई शिखा के ध्वस्त होने पर व्यक्ति विशेष की सीखी संज्ञा ध्वस्त हो गई इसी प्रकार से समझना चाहिए तो चिदाभास का अभिव्यंजक संस्थान सीधे अंतकरण है चित्त ही चिदावास का अभिव्यंजक संस्थान है इसलिए पंचदशी कार ने बहुत अच्छा माना अवच्छेद ही पर्याप्त नहीं आभाष मानने की क्यों आवश्यकता इस पर पंचदशी कार्ड का दृष्टिकोण बहुत मार्मिक है पहले तो मापते थे तो कल्पना के लिए लोटा या, या मपना है चावल आदि डाल के ऐसे कहते हैं ना आधा किलो शेर एक से ऐसे अब इसमें क्या क्षमता है अवच्छेदक तो है या इसमें चावल रख दिया अनाज रख लिया दूध रख लिया पानी रख दिया उसका जो जो पात्र अवच्छेदक तो है वो तो शरीर भी तो आत्मा का अवच्छेदक हो ही सकता है जब आत्म तत्व व्यापक है तो स्थूल शरीर या सब शरीर भी तो आत्मा का अवच्छेदक हो सकता है अवच्छेदकता मात्र से जीवत्व की निष्पत्ति अभिव्यक्ति तो नहीं होती इसीलिए अब कोई ऐसा पात्र हो जो अवच्छेदक भी हो और प्रतिबिंब का ग्राहक भी हो उसमें विलक्षणता होगी स्थूल तो शरीर तो हो सकता है आत्मा का चिदाभास के रूप में चित प्रतिबिंब के रूप में या चित छाया के रूप में अभिव्यंजक नहीं हो सकता अंतकरण में विशेषता क्या है प्रातितिक दृष्टि से अवच्छेदकता भी उसमें है अभिव्यंजकता भी है इसीलिए केवल अवच्छेदवाद से काम नहीं चलता अवच्छेदवाद गर्भित आभावाद अवच्छेद को मानते हुए ही अतिरिक्त आभास को भी मानने की आवश्यकता है क्योंकि एक विचित्र बात अब जो नेत्र गोलक रह जाए सब में तो है या सुसुप्ति अवस्था में नेत्र गोलक तो है सपना तो अवस्था में नेत्र गोलक तो है लेकिन उसके योग से आत्मा का नाम दृष्टा तो नहीं हो सकता तो आत्मा का नाम दृष्टा कब होगा अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय के योग से उसमें तादात्यापन्न जो चिधातु है उसका नाम दस्ता होगा किसी प्रकार से बुद्धि के योग से ज्ञाता हो जाएगा श्रोत इंद्र के योग से श्रोता हो जाएगा मति के योग से मन्ता हो जाएगा इसी प्रकार से समझना चाहिए पांव के योग से उसका नाम गनता हो जाएगा हाथ के योग से उसका नाम दाता हो जाएगा रसनेन्द्रीय के योग से उसका नाम रसायता हो जाएगा नासिका अतिद्री नासिका के योग से उसका नाम घराता हो जाएगा प्रमाण के योग से उसका नाम प्रमाता हो जाएगा या प्रमा के योग से उसका नाम प्रमाता हो जाएगा तो इसका मतलब इसका मतलब है कि सूक्ष्म शरीर की विशेष महिमा इसलिए है कि उसमें सत्वगुण का उद्रेक है अपीकृत पंच महाभूतों के सम्मिलित चार सत्वांश से पैंगलोपनिषद के अनुसार अंतकरण की निष्पत्ति होती है वेदांतियों की दृष्टि से इसलिए सत्व गुण अभिव्यंजक है तत्व सत्वम निर्मल प्रकाशक मनामयम अभिव्यंजकता और अभ, अभिव्यंजकता मतलब अवच्छेदकता तो है ही लेकिन अभिव्यंजकता प्रतिबिंब रूप से प्रकट करने की क्षमता अंतःकरण में है इस प्रकार से क्षर सर्वणी भूतानी का अर्थ नीलकंठ महोदय ने कियाख्या भाष्य की शैली में दो तीन साल पहले विस्तार पूर्वक कर दी गई कुटस्थ का अर्थ यहाँ पर प्रसंगानुसार बारहवें अध्याय में, में कूटस्थ शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए हुआ एक ही शब्द है लेकिन प्रसंग का बल बहुत विस्तृत होता है उससे भी प्रबल कौन होता है प्रसंग से भी प्रबल विनियोग विनियोग <laughs> सबसे प्रबल होता है प्रसंग का बल बहुत ऊंचा होता है किस प्रसंग में किस शब्द का क्या अर्थ होगा और एक ही जगह पर ध्यान आत्मनिपचंद के डात्मानात्मा न <laughs> अब एक ही श्लोक में आत्मनि आत्म ना पश्यं पश्चमती तीन बार आत्मा तो भेद करना पड़ेगा ना कि जो संविधान हरीश जी हमसे जागर पड़े अब दिखाई नहीं पड़े दस पंद्रह बीस अठारह साल वहां कि आप लोगों की कमी यह है एक ही शास्त्र में एक शब्द का दस ढंग से करते हैं कठिनाई तब होती है जिसको सीखना चाहिए वो जब सिखाने आ जाता है तुम क्या कर <laughs> आजकल ये बीमारी बहुत जिसको कुछ भी नहीं आता वेदांत का ओवाई भी ठीक से आता नहीं जो आता है सब गड़बड़ सुन सुना के कहीं ऐसा वेदांत तो तो फिर हम लोगों के ये सब क्यों दुर्दशा हो गई <laughs> सुन सुना कैसे वेदांत आ जाता अब एक ही शब्द का अर्थ ध्यान आत्मनि पश्चंद केस डात्मा नात्म आत्म आत्मान पश्च्य भेद करना पड़ेगा यानी तो हमने संकेत किया कि यह प्रणाली नहीं इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि नीलकंठ जी ने चिदाभास चित प्रतिबिंब को ही यहाँ पर भूत माना क्योंकि अंतकरण में अवच्छेदकता भी है और अभिव्यंजकता भी है सत्य गुण का उद्रेक होने के कारण तत्व सत्वम निर्मलत्वाद प्रकाशकम तो आत्म तत्व को प्रतिबिंब के रूप में ग्रहण करने की उसमें क्षमता है प्रतिबिंब के बारे में भी सोचना चाहिए अभिव्यंजक संस्थान और बिंब सापेक्ष प्रतिबिंब होता है जब हम चिदा भाष चित्त प्रतिबिंब या चित छाया शब्द का प्रयोग करेंगे तो शेष दो का वर्णन हमको मानना ही पड़ेगा नाम एक का लेंगे लेकिन शो शेष दो अतिरिक्त का भी ज्ञान हमको प्राप्त करना पड़ेगा चित्त छाया कहेंगे तो चित और उसका अभिव्यंजक संस्थान या केवल छाया कह देंगे तो भी अभिव्यंजक संस्थान और अभिव्यंग इसी प्रकार प्रतिबिंब कह देंगे तो अभिव्यंजक संस्थान और बिंब आभास कह देंगे तो अभिव्यंजक संस्थान और बिंब अभिव्यंजक संस्थान और बिंब दो अतिरिक्त का ग्रहण करना ही पड़ेगा तो यहां पर चित प्रतिबिंब को जीव के रूप में स्वीकार किया और जब चित्त प्रतिबिंब हम जीव को मानते हैं तो उसकी नश्वरता सिद्ध हो जाती अर्थात अभिव्यंजक संस्थान क्षर है तो अभिव्यक्ति भी क्षर है दर्पण में प्रतिबिंब है अब दर्पण यू फूट गया तो प्रतिबिंब भी चला गया इसका मतलब अभिव्यंजक अगर अनित्य है क्षण भंग है या क्षणिक है या नश्वर है या क्षर है तो अभिव्यंग भले ही बना रहे उसकी अभिव्यक्ति में नश्वरता का उपयोग प्रयोग करना पड़ेगा तो यहाँ पर जीवो नित्य नहीं चिदाभास की दृष्टि से चित प्रतिबिंब की दृष्टि से या चित्छाया की दृष्टि से जब हम जीव को जीव कहेंगे तो बिंब रूप से अभिव्यंग रूप से वह सत्य होने पर भी अभिव्यक्ति को लेकर उसका मिथ्यात्व या नित्व सिद्ध होगा इस प्रकार से पंचदशी नीलकंठ महोदय ने बताया तो पंचदशी कारण अवच्छेदकता के साथ साथ अभिव्यंजकता को लेकर अंतकरण की आवश्यकता है हमने अभी कहा था प्रतिबिंब प्रतिबिंब की बात क्या है बिंब का स्तर देखिए तब प्रतिबिंब का आकलन हो सकता है उदाहरण के लिए जब शब्द का प्रतिबिंब क्या होगा वो तो नेत्र गोचर नहीं होगा ना कर्ण गोचर ही होगा ना गुफा आदि में जो गूंज होती है ऋषिकेश या कहीं पर कहा ऋषिकेश में शायद एक गुफा है पंडे लोग उसका बहुत अच्छा उपयोग करते हैं अंतिम शब्द की ही प्रतिध्वनि होती है। तो यात्री को ले जाते हैं देवी जी सोने का आभूषण पहनोगी या चांदी का आभूषण पहनोगी या सोने का अब सोना अंतिम शब्द की प्रतिध्वनि पच्चीस रुपया दक्ष लोगी या पचास पचास अब तो फिर <laughs> उसमें तो अंतिम शब्द की प्रतिध्वनि होती है पूर्व शब्द की प्रतिध्वनि नहीं होती है बहुत अच्छा हो गया न <laughs> पांच सौ रूपया दक्ष लोगी या पांच हजार पांच हजार। अब वहां से प्रतिध्वनि अंतिम शब्द की होगी अब तो श्रोता तो अपने आप मुग्ध हो ही जाएंगे यजमान पंडा जी देखो देवी सिद्ध है तो बहत यह है। अंतिम शब्द की प्रतिध्वनि होती है जब हम कहेंगे शब्द का प्रतिबिंब तो वहां प्रतिबिंब का अर्थ क्या होगा नेत्रग्राहीय तो नहीं होगा ना उसका बिंब कौन है वो तो श्रोत के द्वारा शब्द का ग्रहण होता है इसलिए शब्द का प्रतिबिंब जब कहेंगे तो उसका नाम प्रतिध्वनि बिंब के लक्षणा ध्वनि में हो जाएगी ऐसे जब हम चित प्रतिबिंब कहेंगे तो चित तत्व क्या है इंद्री गोचर नहीं है मनोगोचर भी नहीं है तो चित तत्व को देखते हुए फिर प्रतिबिंब के स्तर उसके स्वरूप का निर्धारण करना पड़ेगा ना या कोई आवश्यक नहीं है हमारे रत्न प्रभाकार ने कि ये कोई आवश्यक नहीं है कि रूपयुक्त वस्तु रूपी द्रव्य का ही प्रतिबिंब हो निरूप का भी प्रतिबिंब है जैसे कि शब्द का प्रतिबिंब क्या होगा शब्द की जो प्रतिध्वनि है उसी का नाम प्रतिबिंब हो जाएगा तब चितु किस प्रकार की है चित्व किस प्रकार का है इस प्रकार कम से कम श्रवण प्रारम्भ में होना चाहिए उससे अनुमान लग सकता है कि चित्र प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा वो कोई नेत्रगोचर गोचर तो हो ही नहीं सकता है इस प्रकार चित्रतिबिंब का नाम यहाँ पर क्षर पुरुष का कार्य रूप उपाधि संयुक्त कार्योपाधि रेगा लेकिन त्रिपाद विभूति महान महानारायणों अपनि सद में एक ही जगह बहुत बढ़िया है त्रिपाद विभूति महानारायणोपनिषद में एक ही स्थल पर एक ही पेरा में क्रमशः जीव को लेकर जितनी मान्यता हो सकती है सबका उल्लेख अवच्छेदवाद की दृष्टि से भी वाद की दृष्टि से भी तो कहीं कहीं कार्योपादिक जीव को माना गया है कहीं कहीं अविद्योपाधिक भी माना गया दोनों प्रकार एक ही उपनिषद में पहली पंक्ति में कहा गया कि कार्योपाधिक है दूसरी पंक्ति में कहा गया अविद्योपाधिक है तो जीव को दो रूपों से दो रूपों में उपनिषदों ने ख्यापित किया है अंत भी जीव है अविद्योपाधिक भी जीव है ताकि सुसुप्ति में भी जीव का लक्षण चरित्त हो तो। केवल अंत मानेंगे तो किसी को भ्रम हो सकता है की सुसुप्ति में जीव का भाव हो गया इसीलिए कहा गया कि अंत कर्णोपाधिक जीव है अभी जीव है अब दोनों बच्चों में भेद है क्या वस्तुता भेद नहीं है भेद क्यों नहीं है तो बहुत बढ़िया मंडुक का एक शब्द ले ले हम अपनी समीक्षा कर रहे हैं से चल रहे थे कल के चला रहे थे विवेक जी ये थे पीछे बैठे हमने कहा हमारे प्रवटन के नकल नहीं कोई कर पाता है <laughs> तो हुई नकल कैसे करे ये तो बंदर की उड़ान है बंदर को चल कूद के सामान है ना निया यहाँ है ऐसा व्यवस्थित यहाँ से लिया यहाँ से लिया यहाँ से लिया यहाँ से लिया फिर सबने सामान्य स्थापित किया नकल करना बड़ा कठिन है की संभावना भी हो सकती है इसलिए उसको समझने के लिए परिश्रम बहुत और भगवान का का ग्रंथा गुरु इसलिए मैंने कहा कि सहसा नकल कर लेना बड़ा कठिन बहुत कठिन है स्वामी भावदेव जुमराज कहते थे विकट शैली में बोलते हो अब हम क्या करें हमारा व्यास ढंग का है हमने क्या कहा हमने यह कहा कि प्रतिबिंब की बात है प्रतिबिंब का अर्थ हुआ यहाँ चित्त के अनुरूप ही चित प्रतिबिंब हो सकता है तो आत्मा को कार्योपाधिक भी माना गया कारणोपाधिक भी माना गया अर्थात अंत करणोपाधिक चेतन का नाम जीव है और अविद्योपाधिक चेतन का नाम जीव है आपातता लगता है कि दोनों परिभाषा में भेद एक दूसरे के विरुद्ध है इस संबंध में मांडू को पिषद का आश्रय लेना चाहिए बहिष्प्रज्ञ में क्या ले लिया छोड़ दीजिए प्रज्ञ अंत प्रज्ञ में अंतः छोड़ दीजिए प्रज्ञ वहाँ प्रज्ञान घन है लेकिन स्मृतियों में दो शब्दों के ट्योन लेहजे में घन प्रज्ञा अच्छा है प्रज्ञान घन कहा तो पहले का बहिष्प्रज्ञ दूसरे बार अंत प्रज्ञ जागर दशा की अपेक्षा से बहिष्प्रग्ञ स्वप्न अवस्था की दृष्टि से अंत प्रज्ञ की दृष्टि से प्रज्ञान घन स्मृतियों में ऐसा कह दिया घन प्रज्ञ उसी संतप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ तो घना प्रज्ञ तो जल्दी बात समझने के लिए स्मृतियों का सहारा ले लें बहिष्प्रज्ञ जागर दशा में हम आप सपना सपनावस्था में अंतः प्रज्ञ सुसुप्ति अवस्था में घन प्रज्ञ इसमें अनुगत क्या है अंतः वही ये सब छोड़ दीजिए प्रज्ञ प्रज्ञ प्रज्ञा प्रज्ञ को लेकर एक रूपता हो गई अब प्रज्ञ संज्ञा किसकी होगी प्रज्ञा के योग से ज्ञप्ति स्वरूप ज्ञान स्वरूप आत्मा की प्रज्ञ संज्ञा होगी हमारी आपकी मूल उपाधि कौन हो गई प्रज्ञा प्रज्ञा यही ना स्थित प्रज्ञ यहां भी गीता दूसरा अध्याय वाल्मीकि रामायण में स्थिरअप्रज्ञ शब्द का प्रयोग है अर्थ कही है यहाँ स्थित प्रज्ञ शब्द का योग प्रयोग है स्थिर प्रज्ञ या स्थित प्रज्ञा में भी स्थिर या स्थिर स्थिर या स्थिर को हटा दीजिए तो क्या रह गया प्रज्ञ अब प्रज्ञ की दृष्टि से विचार कीजिए तो सुसुप्ति में हम आप हो जाते हैं घन प्रज्ञ हमारा नाम घन प्रज्ञ क्यों हो गया घनी भूता प्रज्ञा उस समय चिधातु आत्म तत्व का अभिव्यंजक संस्थान बन जाती है उसमें तादात्म पति अभिव्यक्ति के बल पर आत्मा को घन प्रज्ञ कहते है तो जागर दशा में भी प्रज्ञा है स्वप्नावस्था में भी प्रज्ञा है सुसुप्ति में भी प्रज्ञा है लेकिन जैसे कोई एक ही नदी हो तो क्षेत्र भेद से उसके नाम में परिवर्तन हो जाए ऐसा क्षेत्रभेद से उसी के नाम में परिवर्तन हो जाए इसी प्रकार से समझना चाहिए कि सुसुप्ति में नाम हो गया घन प्रज्ञा प्रज्ञा की पहुंच तो सुसुप्ति में भी हो गई लेकिन वो घनी भूता प्रज्ञा है इसके लिए एक दृष्टांत ले लें। घृत है या नारियल का तेल है तेल है उसकी तीन अवस्था का वर्णन कीजिए बाह्य अभ्यंतर द्रवीभूत अवस्था बिल्कुल द्रवावस्थापन्न है कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ जमा हुआ तेल कुछ पिघला हुआ तेल बहुत सही तेल सर्दी पड़ जाए तो बिल्कुल घनीभूत तेल तो तेल तो है तेल की तीन अवस्था हो गई इसी प्रकार से प्रज्ञा की तीन अवस्था हो गई प्रज्ञा में तीन प्रकार की अवस्था की प्राप्ति हुई उसके योग से एक ही व्यक्ति स्वरूप आत्म तत्व का नाम भी तीन हो गया प्रज्ञ प्रज्ञ प्रज्ञ अब प्रज्ञा जब बहिर्भूता है बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त है जागर अवस्था में तो नाम हो गया बहिष्प्रज्ञ स्वप्न अवस्था में अब किंचित प्रसार प्रसार संयुक्त है कुछ जमा हुआ जमी हुई है कुछ पिघली हुई है तब नाम हो गया अंतः प्रज्ञ सुसुप्ति अवस्था में घनी भूता प्रज्ञा हो गई तो नाम हो गया घन प्रज्ञा सुसुप्ति में जाते ही प्रज्ञा का नाम अविध्या हो जाता है हमने उदाहरण दिया एक हमारे श्याम नारायण द्विवेदी जी और जब करते रहते हैं तो हमने नाम रख दिया निमायी जी इंजीनियर रहे हैं अब अयोध्या श्री अयोध्या जी में रहते हैं वैष्णव है सदगृहस्थ है हमारे यहाँ लोग उनको निमायी जी जानते हैं नाम है श्याम नारायण द्विवेदी उनकी जन्मभूमि में कार्यक्रम था तो पता चला इनका नाम है चंचल बाबा अब एक व्यक्ति हमारे यहाँ उनका नाम निमायी और सचमुच में घर नाम है प्रसिद्ध नाम है अन्यत्र श्याम नारायण दुबे और गांव में उनकी प्रसिद्धि है चंचल बाबा संबंध में लोगों के बाबा लगते थे आयु में छोटे थे बड़े चंचल थे बचपन में नाम रख दिया गया चंचल बाबा हो गया ना, अब ये नाम भेद से व्यक्ति का भेद तो नहीं हुआ कहीं चंचल बाबा कहीं श्याम नारायण दुबे और कहीं कहीं निमाई जी इसी प्रकार से समझना चाहिए बहिस्प्रज्ञा के योग से बहिष्प्रज्ञ हो गए अंत के योग से अंत हो गए भूता प्रज्ञा के योग से घन प्रज्ञा हो गए अब एक ही जो प्रज्ञा है सुसुप्ति में पहुंचने पर उसका नाम अविद्या हो जाता इसलिए अविद्योपाधिक जीव है या कहना भी ठीक है और अंतकरणोपाधिक जीव है या कहना भी ठीक है क्योंकि अंतकरण की ही जो बीजावस्था है उसी का नाम अविद्या हो जाता है अब तो दोनों विरुद्ध जो वचन पर लक्षित होते हैं उनमें सामंजस्य किया विधा है अब दो प्रकार की श्रुति ले लीजिए, ऐसा है कि एक होता है गुणोपसमार अन्याय गुणोपसमार अन्याय एक हजार न्याय की पुस्तक छपी हुई है चौखम्बे से जिसमें एक हजार न्याय का वर्णन है संस्कृत में कोई ग्रंथ है उसी उस में एक है गुणोपसम एक व्यापारी है लाभ का लेखा जोखा करता रहता है, अब ऐसा तो में कहते हम तो व्यापारी हैं, हानि लाभ का एक व्यक्ति ट्रेन में मिल गया हमसे पंद्रह साल पहले उसने कहा महाराज मैंने सुना आप शंकराचार्य हैं, हमने कहा सुना है तो ठीक है सुना <laughs> हम क्या प्रचार करें उस कम से कम श्राम तो कर सके शंकराचार्य शंकराचार्य ठीक नहीं चुपचाप रहो अपना शंकराचार्य है हमने कहा महाराज मैं कटक व्यापार से जा रहा हूं अब मैं हूँ बनिया हमने कहा बनिया क्या चीज है उन्होंने कहा गोबर को जानते हैं, हमने कहा जानता गोवर तो हूँ गोबर गिर पड़े वहाँ की जितनी धूल है रज है उसको तो अपने साथ ले ही ले हम लोग गिरेंगे भी रोएंगे भी हंसेंगे भी तो समझ लीजिए कुछ ले ही लेंगे <laughs> हमें बनिया हमने हमारे गुरु भाई थे कृष्णानंद जी ग्रजवासी थे मूलता कृष्णानंद जी उनसे किसी वेदांती ने कहा वेदांत पर प्रवचन आप कीजिए लाभ तो हम उठा सकते हमें बनिया उन्होंने कहा वेदांत से भी लाभ उठा ले तो बहुत लाभ उठाता हूं हमारा ये बता दो मुझको वेदांत से भी आप बोलते रहिए ना हम प्रवचन में आते हैं तो आप समझते हैं वेदांत सीखने आते हैं इससे व्यापार का कौन सा रास्ता निकलता है वो सीखने आते हैं <laughs> उनको तो आश्चर्य हुआ आप बुरा न माने जो महात्मा आपकी बात नहीं चिरा नहीं रहा पूजपा स्वामी जी बहुत बढ़िया कहते थे ब्रह्मा जी और वैश्य ये दो ऐसे है बड़े सहिष्णु होते गोपियों को भी गाली देनी होती तो क्या कहते ये ब्रह्मा अकल का दुश्मन पुतली नहीं बनाता तो चिड़ियों के समान बिल्कुल मछली के समान हर समय श्री को देखती रहती अकल का दुश्मन ब्रह्म लोग अब गोपियों ने भी ताना मार दिया तो ब्रह्मा जी पर ब्रह्मा जी सबके पितामह ठहरे बच्चों की हलचल से इसी प्रकार कहते वैश्य सबको देते फिर भी जब कहना होता ब्राह्मण आदि को अरे भाई बनिया है देखते भी बेचारे सबको है सबके गाली भी सुन लेते हैं तो ब्रह्मा जी के समान वो सहिष्णु होते हैं वो तो स्वामी जी ऐसा कहते थे उसने कहा कि महाराज गोबर जो है वो क्या करे वहां के धूल ले ले तो व्यापार करने तो जा रहा हूं एक दो प्रश्न कर देता हूँ तब तक उसका उत्तर मिल जाएगा अध्यात्म भी मिल जाएगा हम ठेरे बनिया दोनों लाभ हो जाएगा हम उसको इसी प्रकार से यहाँ समझना क्या चाहिए यहाँ यह समझना चाहिए कि सुसुप्ति में भी प्राग्ञ संज्ञक जीव है तो यहाँ पर विषय यह चल रहा था कि दो गुणों सम्मान है एक व्यापारी है इतने रुपये में मुख्य चीज खरीद करके इतने रुपये में बेची गई इस प्रकार से लेखा जोखा करके फिर व्यापार में घाटा हुआ लाभ हुआ या हानि उसका आकलन करता है इसी प्रकार से आत्मा को लेकर या किसी वस्तु को लेकर उपनिषद खोल लीजिए महाभारत इत्यादि में तो बहुत समय लगेगा उपनिषद खोल लीजिए एक सौ जगत के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ इकट्ठा कर लीजिए तो जगत को कहीं मिथ्या कहा गया है जगत को कहीं अनित्य कहा गया है जगत को कहीं सत्य कहा गया है जगत को कहीं आत्मा कहा गया है जगत को कहीं ब्रह्म कहा गया है और जगत को कहीं क्या कह दिया गया अहम कहा गया अहमेदम सर्व अहम आत्मा ब्रह्म अनित्य नित्य सत्य असत्य ये सब जगत को लेकर इतने शब्द कम से कम मिल जाएंगे अब इतने शब्दों के मिलने पर सचमुच में जगत है क्या तब समझ में ना? एक ही वस्तु को असतो मे असत कह दिया गया ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या निरालंबो शंकराचार्य का वचन तो है मूल में निरालंबो प्रिषद है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या नित्यो नित्या नाम अनित कह देंगे औका प्रश्लेष मान लेंगे तो अनित नाम अनित्य का भी नित्य ब्रह्म तो नित्य भी कह दिया गया अनित्या नित्य अनित्य भी कह दिया गया तो जगत को कहीं ब्रह्म सर्वम खलवेदम ब्रह्म आत्म वेदम सर्वम अहमे वेदम सर्वम इतने शब्दों को इकट्ठा करके जब विचार करेंगे सांगो तो सचमुच में जगत क्या है या समझ में आएगा सत्य से सत्यम वृदार में कुपनिषद भी है श्रीमद भागवत भी है यहाँ जगत को सत्य कहा गया है नहीं सत्य संबंध विभक्ति का प्रयोग जिसके साथ किया गया वो तो जगत ही है न सत्य सत्यम प्रथमा या द्वितीय विभक्ति घटित जो अंत में शब्द होता है वो ब्रह्म का वाचक होता है और संबंध विभक्ति घटित जो शब्द होता है वो प्रकृत प्रसिद्ध अनात्मा का वाचक होता है इसका नाम है गुणोप तो न्याय इसी प्रकार सुसुक्ति पर विचार करना हो तो मांडू कुपनिषद को ले लाण्डु कुपनिषद के पढ़ने पर स्वप्नावस्था का ठीक से ज्ञान नहीं हो सकता मोटा मोटी जिसको कहते हैं आपातता ज्ञान हो सकता इसलिए महाभारत और अन्य महाभारत का आलम्बन लेने पर स्वप्नावस्था का ठीक ठीक विज्ञान होता है सदी स्वप्नो भूतवा इन सब का शंकर भाषा के अनुसार अर्थ करने पर स्वप्न अवस्था का ठीक ठीक ज्ञान होता है केवल मांडुक उपनिषद से बुरा मानो होली है इसीलिए एक उपनिषद को दूसरी उपनिषद की अपेक्षा रहती एक ही उपनिषद से सारा ज्ञान हो जाएगा तब संभव है जब पढ़ाने वाले को उन सब घाटियों का ज्ञान हो मांडू कुपनिषद से स्वप्नावस्था का पूर्ण बोध नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि एकोनशत मुखा उन्नीस कर्णों वाला वैश्वानर भी है हिरणगर भी है विश्व भी है तेजस भी है तो कर्ण में तो कर्मेन्द्रिया भी है ज्ञानेन्द्रिया भी है। तो कर्मेन्द्रिया ज्ञानेन्द्रिया श्रेष्ठ रहती हैं इस श्रुति के बल पर आपातता यही व्यक्त होता है, है। जबकि कर्मेन्द्रियों ज्ञानेन्द्रियों के सुप्त होने पर ही स्वप्न हो सकता इसलिए उसका स्फुट ज्ञान महाभारत के द्वारा होगा तो हमारे ऋषियों ने गुणोपसंहारण न्याय से वस्तु का आकलन किया आजकल तो बहुत हम मुग्ध हो रहे योग वाशिष्ठ में भविष्य गति से वशिष्ठ जी ने जो राम जी को गीता का उपदेश दिया है योग वाशिष्ठ निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध सर्ग बावन से अंठावन तक तो उससे हमको बहुत प्रसन्नता हो रही क्लिष्ट श्लोक बहुत है योग वाशिष्ठ में लेकिन पांच पांच श्लोकों के भाव को एक एक श्लोक में व्यक्त कर दिया कोई पंद्रहवें का कोई बारहवें का कोई पांचवे का कोई दूसरे का दूसरी बात है गीता में बिल्कुल लगता स्पष्ट शब्द शब्दों का प्रयोग उसका जो भाव खींचा है वशिष्ठ जी ने भविष्य गति से बहुत विचित्र है तो अगर उस पर हमारा ध्यान न जाता अधूरा तो ज्ञान नहीं रहता लेकिन इतना प्रमोद नहीं होता हम अपनी ओर से गीता का भाषियों के आधार पर भाव निकाल रहे थे उसमें बहुत ही अनुकूलता रही वशिष्ठ जी से अभी तो 100 श्लोकों का अर्थ करना बाकी है 100 सौ ज्यादे आधे पर आए है। हैं दो श्लोक हैं लगभग उनमें आधे का अनुवाद कर चुके हैं तो हमने क्या संकेत किया अब जब हम कहेंगे उन्नीस मुख वाला होता है कौन विश्व जस वैश्वानी मुखों में पांच कर्मेन्द्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया पंच प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार उसमें भी आनंद गिरी को पढ़े बिना उन्नीस कार्त ठीक से नहीं लगेगा आनंद गिरी ने कहा यद्यप करणों में मुख माने कर्ण सन्मुख हो जीव मो ही जब ही यहाँ मुख माने कर्मेन्द्रीय ज्ञानेन्द्रीय अंत करण प्राणों को मेरे उन्मुख करना मुख माने यहाँ पर करण है उपलब्धि स्थान का नाम मुख होता है आनंद गिरिज ने विचार किया कि मुखों में प्राण का सन्निवेश है लेकिन प्राण तो करण कोटि का पदार्थ नहीं करण को स्पंदित करने वाला पदार्थ है उज्जीवित करने वाला पदार्थ है प्राण साक्षात करण नहीं है शेष जो चौदह हैं उनके अनुग्राहक होने के कारण क्या है प्राण को भी करण कह दिया गया अब इस तथ्य का ज्ञान तो बिना आनंद के नहीं हो सकता है जब हम कहेंगे उन्नीस मुख वाला जागृत और स्वप्न में सुसुप्ति में क्या कहेंगे कि चेतोमुखा उन्नीस मुख कहा रह गए चेतो मुखा उन्नीस मुख, तो मुख नहीं रह जाते चेतो मुख हो जाता है जीव चेतो मुखा आत्म चेतन से अधिष्ठित चेतना ही एक प्रकार से चित्त का सूक्ष्म रूप मुख है लेकिन यह स्पष्ट नहीं होता कि कारण के रूप में सुसुप्ति में कोई शेष रहता है या नहीं इसलिए पैंगलोपनिषद का आलंबन आ गया है। चतुर्दश मुख वाले चौदह मुख वाले विश्व और तेजस होते हैं प्राणों को छोड़कर पांच कर्मेन्द्रिया पांच ज्ञानेन्द्रिया मन बुद्धि चित्त अहंकार चौदह जागृत में भी स्वप्न में भी। सुसुप्ति में चित्त करुणा सुसुप्ति चित्तैक करुणा सुसुप्ति चित्त ही एकमात्र कारण जिस अवस्था में शेष है उसका नाम है सुसुप्ति अर्थात चित्त को शेष रखा है पैंग्लोपनिषद में कहा सुसुप्ति में चित्त बना रहता है हमारे से जय स्वामी जी निंदा नहीं कर रहा इंग्लिश माध्यम से पढ़े थे बचपन से अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता ये नहीं कह सकते संस्कृत का प्रभाव पड़ता तो अंग्रेजी का भी प्रभाव पड़ता प्राय जो अंग्रेजी के माध्यम से पढ़ने वाले सोचने वाले होते हैं विवेकानंद जी ने अपनी कठिनाई ये बताई स्वामी विवेकान ने कि उन्होंने पाश्चात्य दर्शन को पहले पढ़ा तो भारतीय दर्शन को समझने में उनको बहुत तनाव उत्पन्न हुआ तो अंग्रेजी ढंग से जो पढ़ते हैं उनको आर्स ग्रंथ नहीं लगते ठीक वो तो सब जगह पुनरुक्ति देखते पुनरुक्ति फिर डिसऑर्डर जो स्वामी जी का शब्द था पुनरुक्ति अब यह नहीं समझते कि तात्पर्य निर्धारण के लिए जो छेद लिंग हैं, उनमें क्या है अभ्यास भी है उपक्रमों पर संहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपत्ति उपपत्ति मन युक्ति अभ्यास को तात्पर्य निर्णय का सूचक न मानकर पुनरुक्ति मान करके वो दोष का आधान कर देंगे अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति अब एक व्यक्ति ने कहा कि भाष्य आदि में और आपके बच्चा में पुनरुक्ति बहुत होती तो अब हमने क्या, आप क्या करे उसके सामने घुसना चेक तो हमने कहा एक था प्राइमरी का बच्चा <laughs> उसने संपर्क ब्लैक बोर्ड की ओर देखा और वो बच्चा थोड़ा दस साल का हो गया था गणित की पढ़ाई एमएससी में भी कक्षा में एक दिन चला गया किसी के साथ बैठ गया उसने देखा पूरा गणित तो मुझे आ गया एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ जीरो शून्य इसी सब जगह तो वही है गणित तो मैं जान गया भाई अब क्या वो जान गया अब एक से लेकर शून्य तक का जिसको ज्ञान है या दस तक का वो देखता है जितने गणित के ग्रंथ हैं उसमें तो एक दो तीन चार पांच ऐसे कोई समझे चाहे साहित्याचार्य हो व्याकरणाचार्य हो ओवाला तो अब तो हम सब जान ही गए आपको जानना क्या क्या उसकी योग्यता इसी प्रकार से हमने कहा कि पुनरुक्ति वो कोई भी दोषारोपण कर दे तो फिर जय स्वामी जी ने कहाांत में यही पर देखिए बहुत सी बातें है मन में किसो कहूँ तो सुसुप्ति में चेतना रहती है आप लोग चेतना नहीं मानते सब कॉन्स कहते हैं ना क्या कहते सुसुप्ति में आजकल का विज्ञान कहता है आप लोग कहते रहते ही नहीं हमने कहा किसने कहा चित्त करुणा सुसुप्ति सबको ये बच्चा नहीं मालूम आजकल के वेदांति पढ़ते नहीं सब उपनिषद चित्त करुणा सुसुप्ति हमने कहा देखियो उपनिषद पेंगलो उपनिषद है चित्त करुणा सुसुप्ति चौदह कारणों में पांच कर्मेंद्रीय पांच ज्ञान अंत करण चतुस्थय में चित्त बच जाए तब उसका नाम सुसुप्ति होता है ये लिखा है हमने कहा तब तो फिर बहुत ऊंची बात है विज्ञान से मिल गया दर्शन लो, अब विज्ञान की कसौटी पर दर्शन को कसन्न उल्टा हो गए दार्शनिक ढंग से विज्ञान को कसा जा सकता है विज्ञान की कसौटी पर तो कहा तो प्रसन्न हो गए बहुतों से पूछा हमने कहा का करुणा सुसुप्ति इसीलिए चित्त का पैंगलोपिशन में स्वरूप क्या है अवधारण चित्त का दो स्वरूप होता है चित्त का बाह्य स्वरूप क्या है स्मरण सामे माता ये सब चित्त का स्मृति जिसको कहते हैं वो चित्त का बाह्य स्वरूप है स्मृति ना रह जाए क्योंकि प्रमाण विपर्याय विकल्प निद्रा स्मृति स्मृति भी तो चित्त चित वृत्ति है ना योग दर्शन के अनुसार स्मृति ना रह जाए प्रमाण विपर्याय विकल्प स्मृति चार प्रकार की वृत्तियों का निरोध हो गया निद्रा वृत्ति रह जाए वो भी चित्त है या नहीं योग दर्शन के अनुसार चित्त बचाया नहीं सुसुप्ति में चित्त की वृत्तियां है ना प्रमाण विपर्याय विकल्प निद्रा स्मृति उसमें निद्रा भी तो चित्त की वृत्ति है इसीलिए वहाँ पर कहा गया अवधारण अवधारण अवधारणा अवधारणात्मक जो चित्त होता है उसी का नाम अविद्या हो जाता है जब चित्त में स्मृति प्रमाण विपर्य विकल्प स्मृति ना रह जाए अवधारण करने की केवल क्षमता रह जाए ऐसा जो बचा हुआ चित्त है उसी को वेदांत में अविद्या कह देते हैं तो सार क्या निकला अंत पादिक भी जीव होता है अविद्योपाधिक भी जीव होता है तो सुसुप्ति में भी जीव का स्वरूप शेष रहता है यहाँ आनंद गिरिजी ने बताया कि भूत का अर्थ है प्राणी प्राणी के लक्षण है चित प्रतिबिंब में उन्होंने कहा कि जैसे जल में सूर्य इत्यादि का प्रतिबिंब पड़ता है प्रतिफलन पड़ता है अक्षर चूंकि कहते नश्वर को इनका अपनोदन हो जाने पर अपनोदन की बात बहुत बढ़िया कही अब तो समय हो गया आज स्मरण भगवान दिलाएंगे ही उन्होंने कई अवस्थाओं का नाम ले लिया ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कल स्मरण रात बताएंगे बहुत ऊँची एक आनंद भगवान शंकराचार्य ने लिखा था काम करमादि आनंद गिरिजी ने कहा आदि का पर ज्ञान उसकी व्याख्या कल विस्तार पूर्वक हो गई अब केवल कर्म को लेकर विचार किया नीलकंठ जी ने नीलकंठ जी ने कहा कर्म क्षय से उपाधि क्षय और भगवा अक्षर क्यों कहा भगवान की उपाधि है ना नस्थोक्षर उच्चते अक्षर का अर्थ क्यों कहा क्या किया नीलकंठ जी ने बहुत सूक्ष्म अर्थ है भगवान जो है कर्म रहित है या नहीं क्लेश कर्म विपाक आशय से अपराष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है तो कर्म क्षय से भगवान की उपाधि का कक्षय हो जाए संभव नहीं भगवान तो करता हो ही नहीं सकते कर्म रहित है भगवान जीव कर्म करता है तो कर्म क्षय से उपाधि का कक्षय उसमें दृष्टान्त तो उन्होंने तीन दे दिया सुसुप्ति का नाम दे दिया समाधि का नाम दे दिया कैवल्य का नाम दे दिया तो उस पर थोड़ा सबने केवल एक बिंदु कल संयोग सदा तो बोलेंगे कर्म क्षय से उपाधि का क्षय हो जाता है इसलिए क्षर हो गया क्षर पुरुष अर्थात सुसुप्ति में नींद कब आती है जब सुभाष कर्म फल देना बंद करते हैं तब नींद आती है इसीलिए नीलकंठ जी कहा कर्म से उपाधि क्षय क्योंकि तो हमको आपको जो चित्त आदि मिला है अंतकरण मिला है वो तो किस दृष्टि से मिला है वो कर्म निमितक है अंतकरण तो हमको जो क्या अनादि काल में प्राप्त था वही आज भी है उसमें परिवर्तन किसके आधार पर होता है शुभाशुभ कर्म के आधार पर शुभाशुभ कर्म फल देना बंद कर देंगे तो कर्मक क्षय से जिसकी उपाधि का क्षय हो जाता हो वो जीव Yup. अब अक्षर का भगवान की उपाधि का नाम कूटस्थोक्षर उच्चते तो बहुत बढ़िया भाव खींचा हमारे वीरकंठ जी ने कि वो भगवान में तो कर्म है ही नहीं सुभा कर्म और कर्म भगवान तो करते तो भी नहीं इसलिए जब कर्म क्षय हो तब उनकी उपाधि का कक्षय हो जब कर्म ही नहीं है तो कर्म क्षय क्या होगा उपाधि तो का भी क्या होगा इसलिए भगवान की उपाधि अक्षर और हमारी उपाधि कर्म निमित्ता कह कर्म का क्षय हो गया क्षय का मतलब केवल शुभाशुभ कर्म जो फल देने के लिए उद्यत होते हैं वो शुभाशुभ कर्म जब क्या हो गए स्तंभित हो गए निरुद्ध हो गए सर्वथा क्षय हो जाए तो इसलिए अंत में दिया कई बल शिथिलता के अभिप्राय तो यहां पर संकेत कर देते हैं शुभाशुभ कर्म कुछ शिथिल हो जाए तो मनोराज्य और शिथिल हो जाए तो स्वप्न और फल देने के लिए उन्मुखी नहीं रह जाए तब जाकर सुसुप्ति तो हमारी उपाधि में जो संकोच और विकास है वो कर्म मूलक है कर्म निमित्तक है कर्म का वेग आने पर हमारी उपाधि में संकोच और विकास अब कर्मक क्षय हो जाने पर फल और फलोन्मुखता न रह जाने पर कर्म में हमारी उपाधि का क्षय हो जाता है उस क्षीण क्षूण प्राय क्षीण ग्रस्त उपाधि को लेकर हमारी आपकी संज्ञा हो गई छ